युस््रृद सवास्तिषा विश्व स्वस्ति ने बृहस्पति सुनयाम भद्रि क्रवा करवचन वेदातवाख्य सही कन्न में, में, में अक्षत्र अच्छा वह भद्रम पशेम बेजत्र ध्यान करने वाले व्यय ब्रह्म ना आत्म ध्यान चला व्यम पश्चि चु के तरह भद्रम पशे नगुन रूप आचार्य महापुरुष रूप दर्शन करे अंधत्व तो नहीं हो धीरे रंगी तुष्टवान सनु तनुष्टवान तनुक् सूक्ष्म ब्राह्मणों को विषय करने वाले के दर स्तुति करते हुए विषय में प्राप्त करे संपूर्ण आयु के देवित यहाँ ऋषुद्ध सभा नक इंद्र स्वस्ती कल्याण प्रद्ध सभा इंद्र स्वस्थ नीचा क्रियापदी दधा दधा करें कल्याण ऊषा देवता विश्ववेदाज स्वस्थिस्ता दधाष्ट को मिठाने के लिए चक्र के सदृश तार्ख्य स्वस्थिकल्याण स्वस्थी में बृहस्पति दादा बृहस्पति पुनः अस्माक स्वस्थी दातु दुदा दे, दे। त्रिविध शांति के लिए त्रिविधता शांति के लिए तीन बार शांति शांति शांति के अंतर्गत कले बार स्व है उसकी महत्व अधिक है मुक्ति को परिषद में कहा गया है मांडुक्यम एक निर्वाणियों विमुक्त मुख्य मुक्ति के लिए एक मांडुक्य ही पर्याप्त है मुक्ति को परिषद का वाक्य है उससे अतिरिक्त महत्व का कारण है इसके ऊपर आचार्य पद के परम गुरु गौड़ पदाचार्य ने कहानी का लिखी इस कारिका के कारण कारिका के ऊपर भाक्य इसके कारण इसकी महत्ता अधिक है अत्यधिक है भगवान भाष्यकार मंगलाचरण परिपूर्ण परिज्ञान परित्रृप्ति मते सतेष्णवे विष्णवे तस्वी कृष्ण कृष्ण नामोद्रते नमः जपूर्ण पिपूर्ण युद्ध ज्ञान सर अफर्षिज्ञान पिपूर्ण से ब्रह्म अफर्ष ज्ञान विषेक विषय अपर्षिज्ञान तेन मते तृप्त सदृत विष्णु सर्वसेषवै सबको जीतने वाले जिसमें कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम करने वाले सद्र को परमात्मा को नमस्कार करते, कर। शुद्धानंद पद्वंद नमस्कार पुरस्कर्म तत्व तो ज्ञान होदय शुद्धानंद पद द्वंद समझी के गुरु पद अंज अम्ब जल से उत्पन्न होने वाले कमलानंद कमल द्वंद रही शुद्ध सर के तत्व तो ज्ञान महोदय पुरस्कार नमस्कार इसे नमस्कार करते गुरुपाद कमल को तत्व ज्ञान महोदय करने के लिए हमारे ज्ञान उत्कृष्ट करने के लिए गुरुपाद कमल को नमस्कार करते गौरव भाष्यम ही प्रसन्न मेव लक्ष्य थे तदर्थ तो अति ग्भी व्याक्य सशक्ति गौड़पादी भाष्य गौड़ि काे प्रसन्नमें अत्यंत प्रसन्न गंभीर है तथर्थ गंभी तो अति गीर अर्थसेव अत्यंत गंभीर बहुत सुंदर भाष्ये स्वक्ति तो व्याक्य स्वामी आनंदगिरी पे साम्यक व्याख्यान करी पूर्व यद्यपे विद्वांस्व्याख्या तथा मंदबुद्धीनापकारा ये विद्वान लोगों ने पहले इसके व्याख्या की व्याख्यान चीज व्याख्यान कृतवता तथा तो भी मंदबुद्धि नाम उपकार मंदबुद्धिनापकारा ये मंदबुद्धि अल्पबुद्धिवाला वाले अधिकारी अधिकारी, मंदा अधिकारी के उपकार के लिए यह यत्न करते हैं तो स्पष्ट व्याख्यान करी गौरपादाचार्य श्री नारायण प्रसाद का प्रतिपन्ना मंडिकर्थिष्कन श्लोकान आचार्य प्रणीतान व्याचिख्यासुर्भ भगवान्ष्यकार चिकीर्सित भाष्य से सिद्ध परदेवता अवकमस्कार मंगलाचरण शिष्टाचार प्रमाण मुखतः सामचरण अर्थापेक्षित देशमी सूचय गोदापाचार्य ये कारिका नारायण प्रसाद की प्रसाद से के मान्डी को उपनिषद अर्थ आविष्करण पर उपनिषद के अर्थ को प्रकट करने जिनका तात्पर्य ग्रंथ कार्य का। अभी श्लोकान भी अभी शब्द से उपनिषद उपनिषद को भी कारी का श्लोक है और उपनिषद को भी का आचार्य पंडित के द्वारा रचित है व्याख्या भगवान बाश्यकार चिकित्सित भाष्य चिकित्सित करतुमिष्ट भाष्य भगवान बासेकर भाष्य लिखना चाहते है भाष्य से अभिघ्न परिसम ग्रंथों का से जो लिखते निर्विघन परिसनाप्ति के लिए आदि से समझ में आए विस्तार मंगलाचरण मंगला चरण करते पर देवता तत्व का स्मरण पूर्वक उनका नमस्कार पर देवता तत्व परमात्मा का स्मरण करके उनका नमस्कार रूप मंगलाचरण यह ग्रंथ आरंभ में मंगलाचरण करने के लिए प्रमाण है, कहा है। इसे कहा जाता <k Products> है किंतु कि मंगलम आचरित इसी प्रकार अनुपूर्वी विशिष्ट अभी उपलब्ध नहीं है स्मृति में कहा गया महालस्य व्याकरण महालस्य में मंगलादिनी मंगल मध्यान्हनी मंगल सचिव प्रमाण है इस तो अधिक मूल प्रमाण है शिष्टाचार शिष्ट महापुरुषों का ऐसे आचरण है मंगलाचरण करके ही ग्रंथ आरम्भ करते कोई भी कार्य करने के लिए पहले परमात्मा स्मरण करके ध्यान करके करना चाहिए तो कार्य सिद्ध होता है तो मुख्य ये प्रमाण देते शिष्टाचार प्रमाण शिष्टाचार प्रमाणम यश मंगलाचरण से यशन मंगलाचरण शिष्टाचारण शिष्टाचार से, से स्मृति और कल्पना करते है स्मृति से श्रुति कल्पना करते है तो कल्पना करके श्रुति अवश्य होनी चाहिए तो मुख्य शिष्टाचार है प्रमाण ये मंगलाचरण करना मुख्यतः समाचार मुख्यतः शब्दता शब्द से तो मंगलाचरण करते है किंतु अर्थ से अपेक्षित अभिधेय आदि अनुबंध में सूचे अबंधचतुष्ट अबंधस् प्रयोजन अति संबंध से विषय प्रयोजन विनाबंध ग्रंथ मंगल नव्य ग्रंथि का मंगलाचरण और अबतुष्टि ग्रंथ प्रशक्त होता है अब्चा अनुग पात ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्ति में प्रयोजित अनुबंध अनुबंध के ज्ञान होने विषय क्या है उसका प्रयोजन क्या है अधिकारी कहने ये सब ज्ञान होने पर अध्ययन करने में श्रवण करने में प्रवृत्ति होते है इसलिए अनुबंध है ग्रंथ विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन अनुबंध में सूचे थे मंगलाचरण तो शब्द से करते ही से ग्रंथ के आरंभ में अपेक्षित अभी अर्थ अभी आदि से अधिकारी संबंध प्रयोजन अनुबंध भी सूचय प्रथम सूचना चरण श्लोक में बल ज्ञान सुप्रक निकर व्यापीर्व्या हो पुनरपी जिषण भाई शाम जन्म पीछ्वा सर्वान्शेषा कपिसी मधुरघु मोजयन संख्या जम ब्रह्म प्रज्ञान प्रज्ञान ब्रह्म है उनके विस्तार प्रज्ञाश प्रता में ही उनके किरण के विस्तार और किरण के विस्तार है वह सर्वत्र उपाधि में प्रतिम्बित हो जाता है जना शुक्न स्थिर चरण निकर व्यापी भी उनका प्रकाश चैतन्य कहा है स्थिर चरण निकर व्यापी भी स्थिर है अचर है चरे और अचर दो प्रकार स्थिर है वृक्ष आदि चरे पशु आदि उनके निकर समूह सबको व्याप्त होने वाले लोकान व्याप्य सर्वलोक व्याप्त होकर भोगान भुगत वही सीधा जीव हो जाता है स्थूल भोग को भोग करके जगत अवस्था में स्वप्नवस्था में पुनरअपि धीषण उद्भासीतान काम जल्दी बुद्धि से उद्भासीता प्रकट होता है वास्ना से स्वप्नवस्था में जो भोग्य वस्तु काम जल्द वासना बुद्धि के द्वारा प्रकट होने वाले यह मनोम उनको भी अपना में लीन करके पी सफी मधुर भूप्था में मधुर भूंगते कि मधुर को उसमें अन्य विषय नहीं है आत्म स्वरूप उसको भोग करता है सुखम हम और स्वास्थम इसे परामर्श होता है आनंद तो स्वरूप आनंद माया भोज या माया से भोग कराते परमात्मा जो ब्रह्म तो और ब्रह्म कैसा है माया संख्या तूर्यम जागृत सफल सुश्रुति के अच्छा अतिरिक्त चतुर्थ चतुर्थ कहेंगे तो आत्मा में अवस्था का संबंध होगा चतुर्थ तो प्रथम द्वितीय तृतीय अनुपर चतुर्थ होगा जागर सदी अवस्था की प्राप्ति होगी इसलिए कहा तूर्य संख्या माया संख्या माया संख्या वास्तव नहीं शुद्ध से कहीं माया से जागर सतू कल्पित है परम अमृतम जो परम अमृत मुख्य अजम अजम ब्रह्म उसका में नमस्कार प्रथा तीमुखेन वस्तु प्रतिदनमेट प्रक्रिया दर्शय आत्म वस्तु प्रतिपादन विधि मुख्य और कहीं निषेध मुखेन विधि मुख होता है भावधर्म कथन करके और निषेध मुखे धर्म विशेष का निराकरण करके ब्रह्म न तो अस्मद्यम नमानं सूचयता जो अस्मदर्थ है आत्मा तद्य तदर्थ है स्मरण रूप ऐक्य जो तदर्थ है वही नहीं स्मरण रूप ही नमस्कार सूचय था इसे सूचित करते हुए शब्द नहीं का ऐक्य स्मरण रूप सूचित करते हुए ब्रह्मना तदर्थ से प्रत्येक सूचित से अर्थ ब्रह्म है वही तथ्य तो घातमा है ध्वनि इस शब्द से नहीं कहा घंटा ध्वनि से कुछ ध्वनि है इस प्रकार सूचित तो होता है ध्वनि जैसे प्रकट हो जाता है तप्तम तो अर्थ और ऐक्यम ये ग्रंथ का विषय और अस्मदर्थ ऐक्य है रूप उसका सूचन करते हुए एक ही ये यद प्रसिद्ध का अवद्योत का, का प्रसिद्ध का प्रकट प्रसिद्धि का प्रकट करता है यथ तो कहा प्रसिद्ध है वेदांत प्रसिद्धम यद ब्रह्म तन वेदांत ही प्रसिद्ध है उसका नमस्कार करता है संबंधे नंगलाचरण वेदांत प्रसिद्ध है मंगलाचरण शब्द मतलब से मंगलाचरण ही किया जाता है शब्द से मंगलाचरण परमात्मा का नमस्कार करता है ब्रह्म में अद्वितीय आदि जनन मरण कारण अमृतम अजमित उतम सदैव स्वीक्रे आसी एक जन्म मरण का कारण ही नहीं उसे भिन्न कोई कारण ही नहीं तो वो अमृत है अजय न मृत्यु न जन्म कार्य जनन मरण प्रबंध से संसार जनन मरण का प्रबंध प्रवाह ही संसार है दोनों का अजम अमृतम का अवतर के निषेध कर दिया तब निषेद है ना संसार का निषेध हो गया स्व असंसारितों का स्वतः परमात्मा ब्रह्मा असंसारी। इसको दिखाते हुए भाष्य कार्य के द्वारा दुतित तो हुआ संसार अनर्थ निवृत्ति रिह प्रयोजन तो? यह ग्रंथ इस ग्रंथ का प्रयोजन है संसार जो अन्य निवृत्ति स्वतः ब्रह्म में संसार नहीं है असंसारित दिखाते हुए वही प्रयोजन है दी संसारूप निवृत्त यदि वेदांत प्रमाण कम तभी कथम अवस्था जीवा भक्ता अनुभूय भोजयी ईश्वर भोजात पृथक उपलब्ध थे ये संक्रा यदि अद्वितीय ब्रह्म असंसारी वेदांत प्रमाण कथम अवस्था तुरा भी जीवा में से जगृत स्वप्न सुश्रुति अवस्था है भोक्ता है अनुभव सबका अनुभव सब जग्र को देखते हैं स्वप्न भी देखते सुश्रुति अवस्था के पाकिखी स्मरण करते हैं और भोग देने वाले भोग हिता ईश्वर स्त्री श्रुति माया ईश्वर सर्वज्ञ सर्वस्वती फलमता भोपाल सबको कर्म फल देने वाले भो विषय भो तो भोखा विषय उपलब्ध होता है रूपरसपटा तरध्य तो अद्य अतः हे ब्रह्मा तो भोग्य का भोक्ता ये सब वेद का एक सही ऐसा संख्या का ना ब्रह्मण योग जीवा जगदीश्वरश्ची सर्व का संभव है इतनी प्रत्यय एक अद्वित ब्रह्म तो में जीवा जगत ईश्वर से सर्वम काल्पनिक जीव भी जगत भी ईश्वर भी सब काल्पनिक और अधिक बनी ये सब काल्पनिक आप अकेले रूप से हुए भी सपन प्रपंच आपको दिखता है सब काल्पनिक ईश्वर भी कल्पित हो जाता है आपके एक द्रष्टारूप बन जाता है दृश्य बन जाता है सब संभव है प्रज्ञानी प्रज्ञान है प्रकृष्ट ज्ञान प्रज्ञान प्रकृष्ट क्या जन्म आदि विक्रिया रह जन्म आदि कूटस्थम ऐसे ज्ञान ज्ञान रूप ज्ञान कहान ज्ञाते अन्य कहते कर्ण ज्ञान भाव ज्ञमती रूपिध रूप ज्ञान है प्रज्ञान ये प्रकृष्ट ज्ञान है विकारि यही प्रज्ञान तस् ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म में है प्रज्ञान ब्रह्म थे यस्मात्मति में कहा गया है इस तरह उपनिषद तस्व प्रज्ञान जो ब्रह्म उसका अंश अंश है रश्मि वो रश्मि के ऐसा है वो ही रश्मि जीव है तो उसके रश्मि में, उसके चीत सूर्य के जैसे जल में दिखता है इस चैतन्य का प्रतिबंब आभाष सूर्य प्रतिम्ब कल्पा निरुप्य माना बिंब कल्पा तो ब्रह्म भेदना संत जो निरूपण करते विचार करते प्रतिबिंब के अलग सत्ता नहीं तो बिंब से भिन्ना नहीं है प्रति प्रतिबिंब बिम्ब ही प्रतिबंब रूप से उदासी में दिखता है बिंब कल्प हो गया ब्रह्मकल्पा बिंब तुल्य है असंत प्रतिबिंब जो चिदाभाष है बिंब तुल्य ब्रह्म से भिन्ना नहीं है तेम प्रता तो प्रज्ञानिकिदाभास वस्तुत बिंब रूप ही है उपास के कारण भिन्न दिखते है <coughs> जैसे दर्पण अलग सामने रखा तो मुख सामने दिखता वस्तु अपने बिंद रूप मुख से अतिरिक्त दिखता है उनका विस्तार विस्तार, अपर्या में वो असि भी विस्तार के सब सर्वे में व्याप्त है एक साथ ही अपर सुनी एक सर्वे में पहले थे दूसरा उसके अस्थित नहीं युग पद एक साथ सब सर्वे में व्याप्त है चीतावासैतन्यदे तो वह स्थिर चर निखर व्यारा वृक्षादि चरा मनुष्य व्याप्त करने वाले स्वभाव ये प्रकाश अंश चीतावासान स्थिरचर निखर व्यापि व्याप्ते लोका लोक है के माना लोका जल्दी फिर लोका लोका हो गया विषय संबंध होती तहन व्याप्य से वि सम्ब है ब्रह्म का तथ फ तो विषय सम्ब से विषय ज्ञान होते है भोग सुख दुख आदि साक्षात्कार सुख दुख अन्य साक्षात्कार होते बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त चैतन्यक्षाष्ट स्थूलतमें स्थूलतम त्रिय स्थिर स्थित स्त्री स्थिर स्थूल स्थूल आदेशतम स्थलतम क्या है जागृतवे देवता अनुगृहित बाह्य इंद्रिय द्वारा बुद्धेश परिणामजन्यम इंद्रिय अनुग्रह देवता देवता के द्वारा अनुग्रहित बाह्यन्द्रियन्द्र के द्वारा बुद्धि होती तत्व विषय के बुद्धेश तत्व विषय आकार परिणामजन्यतम तत्व विषय आकार परिणाम बुद्धि का परिणाम परिणामजन्यम ये सभी विषय तान भक्त दो आगे है। ये तत्र व स्वप्न कल्पना तत्र तो ब्रह्मणी स्वप्न की भी कल्पना है पुनर किसान्यु धर्मधर्म क्ष अनाम पुनः सदार्थ पुनः क्या है जागृत का तो हेतु धर्म धर्म अलग ही कर्म जब वो समाप्त तो हो जाता है तब सो जाता है सप्न तो हेतु कर्म उद्भुत तो होता है धर्म तो धर्म क्षय का पुनरअपि भीषण उद्वासित स्वन हेतु कर्म उद्भवे चत कि पुनरअपि जागृत हेतु कर्म क्षय हो गया स्वप्नों के हेतु कर्म पुण्य पाप कर्म उद्भव होने तो पर स्वप्न देखता है पुनर्ति कति शब्द से कहा गया तह्या विषय का में बाह्य इंद्रिया नहीं है और स्थल विषय जैसे जागृत काल में स्वप्न में नहीं किंतु शब्दी तो बुद्धि आत्मा आत्मा विषय भाषण धीसना शब्द से, से कहेगी बुद्धि बुद्धि रूपे बुद्धि का ही सब तो परिणाम है बुद्धि में सो दिखता है वासनात्म वासना है सर्व क्या वासना चल वासना से जन होता है बुद्धि का जिसे विषय भाषण से दिखते हैं, उनको सपन करके साम प्रातक उपनिष्य थी विषय स्वप्न विषय के शताब्दे तो काम जन वासना के कारण काम ग्रहण कर्म अविद्य और उपलक्षण केवल काम वासना इच्छा से सब कुछ प्राप्त नहीं होता है कर्म भी पुण्यता कर्म भी कारण स्वप्न में जो भोग होता है वह भी कर्म ही कारण है जागृत कारण सुख दुख का कारण पुण्यताप है स्वप्न में सुख दुख होता है उसका कारण भी पुण्यताप है उसका कर्म भी कारण और अभिद्या का, तो का तो कारण है ही मूल कारण इसलिए काम कर्म अविद्या के कारण ही सब भोग है स्वप्न में भी जैसे जागृत तो काम जन इस जो कहा गया है ये उपलक्षण है कर्म अभिध्य इसी प्रकार जागृत अवस्था अवस्था ब्रह्म ने कल कल्पना कल्पना दर्शय त्र ब्रह्मी सुशुति कल्पना दिखाते पी सर्वाशान सकृति मध्रभु सर्वे विशेष सर्वे विषया विशेष जागृत कार में स्थल अवस्था में सूक्ष्म विषय स्थूला सूक्ष्म स्वप्न रूप जगरित स्वप्न रूप सी पी साज्ञात सब लाष अपने स्वरूप ब्रह्म में अज्ञात ब्रह्म में अज्ञान विशेष तो ब्रह्म में, तो में लय करके सपीति अवस्था में कारण भाव में तिस्थ कारण रूप से राज्य तो आनंद तनंद प्राधान्य विशिस्तिक आनंद प्रद आनंद से आनंद प्रधान मधुरभू मधुर मधुरभू अवस्था मैयाकृत मिथ्याभूत प्रतिबिंबकलेश आवाद अस्मा भोजये ब्रह्म वर्त अवस्था जागृत ये मैयाकृत माय माया कृतम माया कृतम माया मिथ्या होता है मिथ्या मिथ्याभूत अवस्था तरह प्रतिबिंब कल हो प्रतिबिंब कल तो चीरावास जीव उसमें संबंधिता संबंधिता एवं आपाद्य वस्तु तो संबंध ही नहीं जैसे सूर्य का प्रतिम्ब जल में दिखता है तो जल के साथ तो प्रतिम्ब का कोई संबंध प्रतिबंब कोई वस्तु नहीं तो संबंधित संबंध जैसे दिखता है इसी प्रकार चीताभाष में संबंधिता अवस्था तेह का संबंध है संबंध जैसे आपादन करके आसमान भोज है तो ब्रह्म बढ़ते हमको भोग देता ब्रह्मा है इसी कहा गया भोज ब्रह्म तो त्रेन तीनों अवस्था ब्रह्म में कल्पित है प्रगव तो जीवा अवस्था वाले जीव है मायावी ब्रह्मच मायावी ब्रह्म माया विशिट्ठ परेश्वर ब्रह्म परिशुद्धे कल शुद्ध है ब्रह्म कल माया से त्रम अवस्थात्री तेनाली तो मत दस अभी ब्रह्म जो माया से अवस्था विशिद होकर के वही भुक्ता बन जाता है चेताभास होकर के वही माया विशिद्ध होकर के भोजता बन जाता है वस्तु तो शुद्ध ब्रह्मवस्था थे अतीत तीन अवस्था से अतीत है इसलिए विज्ञप्ति मात्र देखाते जागर सपन सी तीन अवस्था से विलक्षण है अतीत है वाले चतुर्ना पूर्व पूर्णम तुरीयम तुर्य शब्द बनता है चतुरक्ष चतुर शब्द से आद्य सौ का लोक हो जाएगा तूर्य आय तो सौ को यह हो जाएगा तूर्य बनेगा सूर्य का चतुर्थ है चतुर्नाम पूर्णम चतुर्थम तूर्य ब्रह्मण सूर्य न को सूर्य चतुर्थ स्वरूप से जो कहा गया जो तो चतुर्थ है तो प्रथम द्वितीय तृतीय उसमें है फिर प्राप्त सद्दितीय ब्रह्म में सद्वितीय हो गया अद्वित किस होगा कल्पित संख्या न न तेन उसकी अपेक्ष <coughs> तो तो नहीं इसलिए कहा गया माया संख्या तुरी मायावीत ब्रह्म हो मायादीन निकृष्टत्व परम मा द्वारा ब्राह्मण तबंध तो है माय का भी संबंध वास्तव नहीं ब्रह्म का भी संबंध अध्यात्म अध्यात्म है द्वारा न संबंध नहीं माया के साथ इसलिए नया नया वास्तव नहीं वास्तव से तो निकुष्ट होता है किस होगा बोले सुन माया शिष्णाम आशीकांता पर दुण। प्रतिपादन क्रिया प्रक्रिया अवलंब्यत्म मात्र मंगलाचरण के द्वारा विधि मुखेन प्र वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया अवलंब्य प्रक्रिया को आश्रय करके विधि मुखेन भाव धर्म कथन के द्वारा विधि के द्वारा भाव धर्म कथन के द्वारा आत्म तत्व तो तो तो तो तो तो का प्रतिपादन प्रक्रिया को तो आश्रय करके मंगला तदर्थ से आरम्भ करके वह जागरूक सपन सुच अवस्था में भोग कर करने वाला है समर्थ प्रत्येगात्म मात्र समूप वही थुंगत ब्रह्म ही न अवस्था विशिष्ट होता है तो अवस्था विशेष झोकर करने वाला समर्थ प्रत्येगात्म रूप कहा जो है वही तम प्रति वेदांत में महावाक्य के द्वारा ज्ञान ज्ञान साधन उसे कहा गया है तो वाक्यर्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान चाहिए तम पदार्थ तत्पदार्थ का ऐक्य है तुम पद का लक्ष्यार्थ तत्पथ का लक्ष्यार्थ में एकता है दोनों में अत्यंत अवैध है प्रथम मंगराचरण के द्वारा के द्वारा आरंभ करके उसको कहा गया विषय <coughs> हो गया अम की एकता हो गया संसार की के आतंक अनुभूति और फल प्रवजन कथन के द्वारा संबंध अधिकारिण से सूचित हो ग्रंथ के साथ संबंध ग्रंथ से ज्ञान ज्ञान से मुख्य साध्य साधन संबंध होगा विषय होगा प्रतिपाद्य हो प्रतिपादक तो ये संबंध हो जाएगा अधिकारी होगा जो है और संसाधिक अनिभति मुख्य मुख्य अधिकारी ये सूचित है संपत्ति अभी निषेध द्वारा वस्तु का प्रतिपादन प्रक्रिया वस्तु का प्रतिपादन निषेध के द्वारा उनका निराकरण करके वस्तु का प्रतिपादन प्रक्रिया है पर आश्रय करके तमर्थे तो न उपक्रम तदर्थ संसारी प्रत्याय तमर्थ तो से आरम्भ करके जो तमर्थ तो वही तदर्थ है तदर्थ कौन नहीं असंसारी ब्रह्म असंसारी ब्रह्म स्वरूप ही ब्रह्म मात्र है ये प्रत्यय ज्ञान कराते मंगला चंद्र के द्वारा यो योगत्मा विधि विषयान प्राश्च्य भोगास्थर पश्चाचवान् ज्योतिषा सेम से नु सूक्ष्मनर शनि स्वात्म स्थाप्त सर्वान्शेषा विगत गुणगण पावस यो विश्वात्मा विश्वात्मा, विश्व आत्म से भोग करके धर्म अधर्म विधिज विषयान विधान क्या विधि से होता है धर्म निश्चित अधर्म धर्म अधर्म से होने वाले विषय पुण्य पाप से होने वाले विषय विषय जागृत पश्चात अन्यान समत विभवान ज्योतिषा स्वयं ज्योतिषा सुक्ष पश्चात सपना बताने सूक्ष्म अन्यान अन्य विषय को भोग करता है समर्थ भी भगवान अपने बुद्धि का ही रूप है बुद्धि यही जो विश्व है सर्वान पुनर्विशाने सातवनी स्थापित सर्वान जागृत काल में स्थित विषय स्वप्न काल में अपनी बुद्धि का ही विस्तार है बुद्धि रूप वासना जन्य विषय ये तो, सबको शनि ही सात तो में स्थापित अपन सर्वतम स्थापन करके अज्ञान विशेष में अज्ञात में सर्वृह करके सर्वान् विशेषा सर्व विशेष को छोड़ करके इस सूत्र अवसर रहता है चतुर्थ यूर विगत गुण गुणगण सर्वान् विशेषा हित निर्विशेष सर्विगत गुणगण सर्व गुणगण से रहित अस तुर्य न पहात तूर्य चतुश रक्षा करम स्वत सिद्ध सिद्धा प्रारमश्य योग विश्वास न सर्वनाम है उसके द्वारा तम पद का सिद्धा तो शत सिद्ध चैतन्य पदार्थ धारणाधाधिष्ठान के द्वारा किया जाता है सब प्रकाश चैतन्य समर्थ तो तस्म जागरित आरोपित उदाहरती चैतन्य तो तो जागृत आरोपी सही विश्वात्मा विश्व आत्मा विश्व कामकूल जगत बैराजन शरीर तो उसके कार्य ही जगत बैराजन विराट के शरीर उसका नाम विश्व कथा है समस्ती कथा है विराट है तस्मिन जागृत है अहम मम इत अभिमान भाते उसमें जागृत में अहम मम इस अभिमान वाला हो गया ये जीव तस्वी अर्थक्रिया में उपन्यति अर्थक्रिया अर्थ क्रिया अर्थ प्रयोजन सिद्धि करता है विषय करता है विधि जो विषय विधि विधि विधान क्या जाता है कर्म धर्म विधान क्या गया नया अनुबंध न तत्व्यतिरिक्त अविधि अलोक नो विश्वात्मा विधि विधि विषय विधि जो विषय आने के अवग्रह रहेगा तो अविधि जो भी निकल जाएगा अवग्रह नहीं पर तो भी अवग्रह तो नहीं अनुबंध करें तो दो अर्थ आ जाएगा विधि जो विषय और अविधि जब विषय विधि जब विषय होगा तो विधि धर्म नए युक्त करेंगे तो तत्व तो व्यतीरित विधि से भिन्न भिन्न अविधि अविधि अधर्म ताभ्यान धर्म धर्म जितने विषय भोग होता है पुण्यता से ही अविध्या काम प्रसूताभ्यान अविद्या और काम से होते धर्माधर्म उससे तो ही हो विषय भोग होता है विषय शब्द होते जिसको जो सुख दुख मिलता है उसका साधन भोग अपनी क्या हुआ पुण्यपाप कर्म का ही योग्यत भोग योग्यतया भोग शब्द उसको भोग शब्द से कहा गया क्योंकि भोग की योग्य शब्दादि विषय <coughs> आदि इधि अनुग्रही वाय तो इंद्र द्वारा बुद्धि परिणाम गोचर तय आदि के अनुग्रह का देवता, तो तो देवता प्रत्येक में परिणाम होता है उसका विषय होता है रूप रसकट प्रे ये समान क्योंकि बाह्य इंद्रिया का विषय है स्थल समान जागृत कारण प्राच्य प्राच्य है अस्जनाथ मेंस भोजन में, तो भोग करके साक्षादन अय स्थित प्रत्येगा त्रेव सवस्थाध्य उसीपदकी चीज रूप अभिष्ठान में लक्षाथ तो में सपनावस्था में, में सपनावस्था भी अभ्य अभ्यास पताते पश्चात भोगजन जागृत कर्म क्षेत्र पश्चात जागृत हेतु कर्म क्षेत्र हेतु कर्म जो फल देने के भिन्न अस्मद सूक्ष्म स्थूल से अन्य तो कहान से सूक्ष्म इसलिए सूक्ष्म है बाह्य इंद्रिया नाम उतर तत्व तो सब स्वप्न अवस्था है बाह्य इंद्रिया व्यापार नहीं करते लगता है बाह्य इंद्रिया चक्षी कर देखते वो चक्ष बता में बत वस्तुत तो तो जागृत कारण जो इंद्र नहीं वो तो कल्पित है अविद्या काम कर्म प्रेरित मत की प्रभाव आदेगा अविद्या काम कर्म प्रेरित जो अपनी बुद्धि आत्मीय मत बुद्धि बुद्धि प्रभाव आदे बुद्धि का ही विचार उसी से उत्पन्न होते प्रसुतान अंत करण आत्मा ना वापना रूप ही है। सो से से दिखता है। में याद वासना के कारण विषय दिखते में या नदित्याम अष्ट आत्मभूत वो ज्योतिषा विषय उनका ग्रहण कैसे होगा आदित्यादि ज्योतिष तो स्वप्न में नहीं रहते उस समय जो आदित्यादि का भी लिखित है स्वप्न में वो तो कल्पित है अष्टमित हमसे आत्मभूत एन वो ज्योतिषा आत्म स्वरूप स्वयं प्रकाश साक्षी के द्वारा ही भोग होता है उसके द्वारा विषय सपना अनुभव करके अपन चिकित्सा तत्मक अपूत अपूत कार्य सब कुछ उत्पन्न होते है हिरण्य गर्भन शरीरम स्वप्न स्थानम हिरण्य गर्भ शरीर हिरण्य गर्भन हिरण्य गर्भ का शरीर में। में तो, उसका नाम है। है। है तो कर से जो सिद्धांत ये जो विश्वास न कह कर करके अधिष्ठान चैतन्य परम्पतिक है उसमें सुश्रुत व्यवस्था भी कल्पित है सर्वान होता सर्वान्न पुनरक्षणाम स्थापत स्थूल शम विभागि प्रकृतान एक जागृत काल में स्थूल स्वप्न काल में सूक्ष्म सुक्ष। स्थूल शिक्षण विभाग में स्थानदेय छिन्ना जागृत स्वप्नता दूरस्थन विशेष प्रकृता तर, एक विशेष जीतन विशेष अशेषा भी विशेषा सब विशेष उपाधि भूतारण जो उपाधि जागृत सपन स्थल सूक्ष्म उपाधि देय द्वार संचार श्रम और उद्भूत अनंतरम जागृत काल में स्थल सपन काल में सूक्ष्म कर ली उपाधि देय के द्वारा स्थान दे संचार और जागृत स्थान और सपन स्थान दोनों को संचालन करता है तब तृतीय उद्भवान श्रम होता है जितने भोगी हो कामी हो बहुत भोग उसको प्राप्त हो तो सब भोग लगातार नहीं कर सकता है छोड़कर सो जाना पड़ता है सपने में भी समय होता है इसलिए गाढ़ निद्रा सोचा से सुसुते हैं सुस्त व्यवस्था में कम समय रह जाता है जिसमें कोई भोग नहीं तो सब थकावट दूर हो जाता है आनंद हो जाता है भोग से आनंद नहीं मिलता है भोग से थकता है भोग को छोड़ करके यदि भोग से आनंद मिलता है, तो बहुत काम भोगी व्यक्ति भोग को छोड़कर सोना नहीं चाहिए ये सोना पड़ता है भोग को छोड़ देता है छोड़ करके मृत जैसे गिर जाता है जहाँ कहा लेट जाएगा सो जाए, उससे उसका आनंद अधिका मिलता है जबकि उससे कोई विषय भोग होता है इसके कारण ही जागृत स्वप्न में भोग करके थकता है श्रम होता है कारण तो जो संचार प्रोत्तर अनुण अक्रमण कभी तो जागृत काल के बाद सपन अवस्था में जाएगा फिर ही सुश्रुति हो जाएगा कभी सोच रहे तो एकदम सुश्रुति गाड़े निद्रा हो जाता है, है। कभी क्रमीण कभी अनुक्रमण का जागृत क्या स्वप्न स्वप्न गया सुश्रुति से स्वप्न जागृत ऐसे कभी होता है कभी अक्रमण जागृत होता है सीधा चले में चलेगा अपने स्वरूप में स्थापन करें सब विषय को जागृत से अपने होने वाले विषय को अपने स्वरूप में अपने स्वरूप कैसे शुद्ध क्रम में कैसे रहेगा अज्ञात अज्ञात मतलब अज्ञान विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट में रहता है क्योंकि सब कुछ अज्ञान का कार्य ज्ञान भी सीधा रहता है कारण आत्म हाँ ही कारण तो है स्थापित करके अव्या प्रधान अभ्यास अभ्यास माया है उसमें प्रधान होता है प्राज्ञ होती समस्त ईश्वर होता है प्रत्येगा स्थान तय विशिट जो प्रत्येगा उसको ये उपनिषद मानदी को उपनिषद सप्तम चाहिए अंत प्रज्ञा नहीं जैसे में जैसे बहिष्प्रज्ञ बाहर जैसे नहीं उपय प्रज्ञा नहीं संदेह नहीं ऐसे करके सबका प्रतिषेध करके तो उत्पन्न होता है जो प्रमाण ज्ञान शास्त्र से प्रस्तुत उत्पन्न प्रमाण ज्ञान प्रमाण ज्ञान में समारूल प्रमाण सर्वान अपने अनर्थ विशेषाहतुल अन्य कार्य कारण रूपान से सार्य और कारण रूप प्रमाण ज्ञान प्रभावादय हिस्सा प्रमाण ज्ञान के प्रभाव से सब कुछ छोड़ देता है निरुपाधिक परिपुण परिज्ञान परमात्म स्वरूप तो ज्ञान से होता है जो निरुपाधिक्ञान होता है, है सब को छोड़ के निरुपाधिक परिपूर्ण परिज्ञान ज्ञान रूपये परमात्मा स्वरूप पर हमस्वी ब्रह्म उस तत्व कहते हित सर्वान शेषान विगत गुण गुण पात्र सूर्य श्लोक प्रदर्शित प्रणाम से प्रदर्शित प्रणाम सेलोकिया प्रत्यु प्रवाह प्रशमान प्रयोजन प्रथिघ्न विघ्न के प्रवाह का प्रशमन निवृत्ति प्रयोजन स्थान कल्पनातीत पर स्थान कल्पना सेवतूरी उसके कारण प्रयुक्त तो प्राथीय द्वितीय श्लोक में प्राथवी अस्मान स्वयं भगवान वासेकर अमेरिक्थ परिपंथीकृत पुरुषार्थ के परिपंथी विरोध करने वाले करने वाले कारण निराश कारण निवृत्ति पूर्वक परमात्मा परार्थ तो अस्य कल्पना पराकृता अश कल्पना यथा जिसमें कोई कल्पना नहीं है नित्य विज्ञान स्वभाव नित्य ज्ञान स्वभाव पद हेतु ज्ञान भी प्रधान पर रक्षा करे कैसे रक्षा करें मोक्ष प्रदान करें मोक्ष हेतु ज्ञान प्रदान करके तरह हमारे रक्षा करें ओ भद्र radar sise